भारत। नवी मुंबई जहाँ की जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार 1, 119, एक लाख एक नवी मुंबई एक प्लान टाउनशिप है महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर यह 1972 में डेवलप हुई और ये दुनिया की सबसे बड़ी प्लान टाउनशिप है देशभगत रेडियो गर्व महसूस करता है कि नवी मुंबई भारत का हिस्सा